तो नमस्कार श्रुति जी कैसे नमस्कार संजय जी मैं बिल्कुल ठीक हूं आप आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं रिमोटली अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने की तो ये एक नया प्रयास है आशा है कि ये भी ठीक चलेगा हाँ देखिए हम लोग मैं तो बहुत आशान्वित हूँ कि ये चलेगा जरूर और <laughs> अगर ये चल गया तो हम लोग फिर हम लोग कहीं पे भी हुआ दुनिया में हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं जी तो फिर आज क्योंकि हमने ये निर्णय लिया कि हम रिश्तों पर अपना करेंगे तो रिश्ते नाते नानी दादी हैं सबके ये नाम शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट लेकर हिंदीवादी का नाम क्या बात है वाह शुरू करते हैं वाह वाह वा, वा, बहुत बढ़िया तो ये कुछ बात हुई तो श्रोताक आप लोगों का स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में हिंदी पॉडकास्ट में जिसका नाम है बताए श्रुति जी आप हिंदी वादी तो ये वादी जो है ये मैं यहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ वादी जो है ये वैली है ये हमारा कोई कोई वाद वैसा वाला वाद नहीं है जैसे विवाद बात, बात। विवाद भी नहीं है और ये ये केवल हिंदी वादी इसलिए है क्योंकि हम लोग सिलिकॉन वैली में रहते हैं और हम लोग का ये प्रयास है कि सिलिकन वैली में हिंदी जो है वो बोली जाए समझी जाए और जीवित रहे जब तक के हिंदी रहे इस दुनिया में तो ये हम लोगों का उद्देश्य है छोटी सी तो आप बताइए आप आप पिछले हफ्ते दस दिन में क्या रहा आपका तो पिछले हफ्ते श्रुति जी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये रही कि मैं मेरा मैं एक मैंने रेफिल जीता जिसमें कि हाँ आर्ट वर्क हम लोग करने के लिए गए थे और वहां पर उन लोगों ने एक रेफिल किया और वो मैं जीत गया तो उन्होंने कहा आपको फ्री क्लास में हाँ. तो कल हम लोगों ने रीना और मैंने सोचा कि हम लोग वहां जाते हैं और क्लास अटेंड करते हैं सात बजे की क्लास थी अब लोग कुछ काम था सहनरोजे में चार बजे करीब तो हम लोगों ने चार से पांच वो काम किया और सहनरोजे से, से हम चले एलविडा के लिए विच इज ओनली शायद सत्ताईस मील होगा और उस पे जाने के लिए बावन मिनट का टाइम उसने बताया हमको मैप ने और हम लोग चले करीब सवा पांच बजे और सात बजे पहुंचता था हमको करीब पौने सात बजे हम, थे तो हम जो थे वो फीमॉन पे पाए तो हम लोग जो थे वो रुक गए वहीं पर हमने पलटे वहां से हम लोग वापस आ गए तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अपना अपॉइंटमेंट पूरा नहीं कर पाया और उसका मुझे बड़ा ही वो मतलब अजीब सा लगा मैंने कहा है वैली में इतना ट्रैफिक हो गया और जब वैली की जो जनसंख्या है वो हाँ, इतनी इतनी तेजी से बढ़ी है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो ये, ये समस्या आ गई तो अब हमें लगा मुझे लगा की अब आप बताइए कितना मार्जिन लेके आदमी चल सकता है कि मैंने सोचा अच्छा मैं वो मैथमेटिक्स वाला आदमी तो मैंने कहा भाई तीस मिनट लेंगे मुझे एक्स्ट्रा क्योंकि ये रश टाइम है और मैं दस मिनट गेन करूंगा क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो वो फास्ले में जा सकती है मगर जिंदगी तो आपको पता ही है मैथमेटिक्स ऐसी चलती नहीं है जिंदगी तो कविता है जिंदगी तो, कविता है तो इस वो कभी कभी इस तरह से कभी उस तरह से हर तरह से समझ के चलना पड़ता है तो इसलिए वो कविता हो गई मेरे साथ और जब मैंने समझ में आया कि जब कवि के साथ कविता होती है तो बड़ा आनंद आता है अनुभव रहा कुछ खट्टा था लेकिन मजा बहुत आया क्योंकि ऐसा पहले पहली बार हुआ मेरे साथ तो ये हुआ था मेरे साथ आप बताएं आपके साथ क्या हुआ मेरे साथ अब ट्रैफिक वाली सिचुएशन की तो आधी हो गई हूँ क्योंकि हमारे घर के पास ही दुनिया की प्रख्यात फेसबुक कंपनी ने जब अपना हेडक्वार्टर्स बनाया तो हमारे आसपास जो पंद्रह मिनट का रास्ता होता था कि बस यहाँ से बच्चों को पिक किया वहाँ से अब उस कंपनी का इतना ट्रैफिक होता है तो मैंने तो आ, मैं इस स्थिति में हूँ कि अब ज्यादा ड्राइव करने की जरूरत नहीं है सब अपना खुद संभाल लेते हैं तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस बात के लिए कि फेसबुक के दौर में मुझे ज्यादा ड्राइविंग यहाँ आसपास नहीं करनी पड़ रही क्योंकि बहुत ही बहुत ही बुरा हाल है जो छोटी छोटी सड़कें थी जो हमेशा खुली रहती थी एक आनंद आता था उनमें ड्राइव करने में वो सब अब एक भार सा एहसास होने लगा है पर जब आपने मुझसे कहा कि हम रिश्तों पे करते हैं तो सबसे रीसेंट बात ये है कि अभी काफी काम चल रहा था मेरी खुद की फिल्म पर भी और कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स पर तो कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही थी और मेरे बेटे ने कई दिनों को के बाद कॉल किया तो मैं उसे समय नहीं दे पाई और उसी समय वो बात आ, याद आ गई मुझे कि अपने रिश्तों में और खासतौर पर मां बेटे के रिश्ते में चाहे हम जितना भी समय आ, इन्वेस्ट करें पर उन कुछ क्षणों में जब हम उनके लिए उपस्थित नहीं हो सकते हैं वो बातें उनको इतने इतनी याद रहती है और उस बात के लिए हर बच्चा अपनी माँ को कोसता है कि मुझे याद है कि जब मैंने आपसे संपर्क किया था आप नहीं थी तो आ, ये और और उसी से लगता है कि हाँ ये ये सही माँ बेटे का रिश्ता है जब तक कि जब तक कि बच्चा अपनी माँ को कोसता नहीं है कि आज चोट लगी तो कहां थी तुम माँ अरे भूख लगी है कहां हो माँ जब तक उस तरह की गुहार मनुहार नहीं होती है तब तक वो वो रिश्ता वो जो अटूट बंधन है वो बंध नहीं पाता है तो दे उससे दे। मुझे बस इस, इस एपिसोड से उनकी बहुत सारी पुरानी बातें याद आने लगी तो आ, कुछ अच्छा लगा आपने ये एक नया सूत्र शुरू करके कि वरना यही ट्रैफिक सबकी गहमा गहमी में कॉन्फ्रेंस कॉल्स की गहमा गहमी में कोई सोच ही नहीं पाता कि इन रिश्तों का भी क्या मायने है और क्या आ, क्या क्या वैल्यू है एक दूसरे के जीवन से जुड़े रहने के लिए बिल्कुल सही कहा आपने और लेकिन देखिए हर चीज जो है वो उसका कोई अगर बुरा असर होता है तो अच्छा असर भी होता है अब कल हम, हम लोग के साथ बड़ा अच्छा ये रहा की हम क्योंकि ट्रैफिक में फंसे हुए थे पति पत्नी कार में थे और केवल हम ही हमारति पत्नी थे इतना आनंद रहा कि हम लोग ने खूब बॉन्डिंग की और खूब बातें करी और तरह तो तरह तो की चीजें प्लान की क्योंकि हाँ। कुछ और कुछ और कर ही नहीं सकते थे हम लोग हाँ। <laughs> बहुत, <laughs> तो बहुत हम तो अच्छा, अच्छा अच्छा मौका मिल गया आप दोनों और, को एक दूसरे से बात करने का तो संजय जी और बताइए आपके विषय में ऐसा क्या जो हम इंटरनेट के जरिए ना जान सके रिश्ते में जो इंटरनेट के जरिए आप ना जान सके तो देखिए ऐसा है की जो रिश्ते हैं वो आपने ऐसा कहा कि उनको उनकी सेवा करनी पड़ती है सर्व करना पड़ता है उनको और वो सेवा करने के लिए समय भी चाहिए और आपके आपको जो है ऊर्जा एनर्जी भी चाहिए और साथ में आपका जो है एक, एक आपको जो एक एक, एक दूसरे के प्रति जो है आपको कंसर्न एक जो आपको ये है कि भाई मैं आ, आ, इस बात में रुचि रखूं कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है और दूसरा हमारे अंदर रुचि रखे भी हमारे पास क्या हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि कभी अगर जो जिसको हम लोग अपने प्रोफेशनल उसमें भाषा में कहते हैं टच पॉइंट्स कि भाई आप कब मिल रहे हैं तो अगर टच पॉइंट्स कम भी हैं और अगर आपकी एक दूसरे के प्रति अनुराग बहुत अच्छा है एक दूसरे के प्रति आपको जो है आप उत्सुक है जानने के लिए क्या हो रहा है और आपको ये भी है कि अगर अगर कुछ उसको कहीं फंसे तो आप उसको थोड़ा संभाल लें तो रिश्ते बड़े मजबूत रहते हैं रिश्तों को पौधों की तरह से खाद तो रहनी पड़ती है अब यह है कि हमारे समय की कमी रहती है हम लोगों के पास तो अब अगर मेरा मानना ये है कि रिश्ते बनाने के लिए और रिश्तों को निभाने के लिए प्रयास निरंतर, निरंतर रखना चाहिए रिश्तों की मिठास आपको मिले ना मिले आपका प्रयास सफल हो ना हो पर अगर वो वही मंशा सही है और आ, यत्न सही है तो फिर धीरे धीरे वो जो मिठास है बढ़ती बढ़ती बिल्कुल जब तक आप उसका आस्वादन करेंगे तो बिल्कुल चाशनी बनकर आपके सामने आएगी और तो, बात बात मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है विजुलाइज़ करते हुए कि आप और रीना जी आराम से एक साथ <laughs> चल रहे थे और वापस एक दूसरे की बात सुन रहे थे कैचअप कर रहे थे तो मुझे आप आप कुछ आपने अपना खुद कुछ लिखा था रिश्तों पर वो हाँ, मैं आ, मैं लिखा था मैंने मैं थोड़ा सा उसके मैं वो हो गया कि मैं सुनाऊ या सुनाऊ क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से आ, ड्राई हो गया जो मैंने लिखा लेकिन आप कहें रिश्तों में यही तो बात है कि लोग सब सोचते हैं कि केवल आ, केवल मिठास है और कुछ नहीं रिश्ता बनता नहीं है दप, जब तक एक दूसरों से थोड़ी नोक झोंक ना हो और ड्राई तो मतलब क्योंकि लोगों के पास समय की कमी है एनर्जी की कमी है और आ, इवन वो मेंटल बैंडविथ की कमी होती है रिश्ते बनाने के लिए तो ड्राईनेस तो आ जाती है और ये आज के समय में एक बहुत बहुत ही सटीक बात है कि इन सब के थ्रू भी जाना पड़ता है तभी रिश्ते बन पाते हैं और निभ पाते हैं हाँ तो देखिए इसका मैं बता दूं आपको इसका जो उद्गम था इसके कविता का जो इसका जलिस था वो ये था कि एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी सोशल कॉन्टेक्स्ट में वो कहने के साहब क्या बताएं माधो साहब आपको ये पति पत्नी का रिश्ता इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि इसमें कुछ ना कुछ परेशानियां रहती है तो मैंने उनकी जब देखा मैंने कहा यार ये आप रिश्ते को तो आप दोष दे सकते हैं हमेशा लेकिन क्या ये दोष रिश्ते का है या दोष जो उसमें लोग इन्वॉल्व है वो उनका है तो ये एक बार थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में आया जी आ, जैसे आप कहते कि जब भी बच्चे को लगता है कि कोई गलती है तो वो कहता है कि माँ तुम्हारी वजह से हुआ तुमने नहीं किया तुम नहीं तो, वो वो ठीक है वो बच्चे का अपना भाव है मगर जो पति पत्नी का रिश्ता है वो तो इतना परिपक्व है कि उसमें तो आपको फिर थोड़ा सा और गहरा सोचना पड़ेगा ऐसा मुझे लगता तो मैंने ये अच्छा लाइने देख दी तो मैं आपको सुनाता हूं अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको तो गलती इंसानों की थी गलती इंसानों की थी दोष रिश्तों पे मढ़े गए गलती इंसानों की थी दोष रिश्तों पे मढ़े गए मतलब था तो रिश्ता था मतलब था तो रिश्ता था बिजी होने के हजार किस्से कढ़े गए और बात सारी मन की है बात सारी मन की है हुए बेमन तो मन भर गए ये मैंने लिखा सर मन और बेमन दोनों मन, मन भी बनाने में खुद प्रयास करना पड़ता है हो और बेमान बेमन होकर बेईमानी करने में भी खुद ही प्रयास कर रहा है इंसान क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया बिल्कुल सही कहा <laughs> बढ़िया बात कही आपने तो मैं ये बहुत ही गहरी बात है जो सोचने में लगता है कि हाँ पति पत्नी का रिश्ता जो है वो अगर हम लोग सोचते हैं जब शुरुआत होती है किसी रिश्ते में बंधने से पहले तो सभी लोग बिल्कुल ऐसी कल्पना करते हैं कि सब कुछ सुंदर हो रहा है फगवारे चल रहे हैं और सारे पकवान सामने लदे जा रहे हैं और पर असलियत इससे कहीं अलग होती है और आपने जैसे कहा कि यहाँ इस, इस, इस, इस एरिया में और सब लोग बहुत व्यस्त हैं और कहीं तक पहुंचने के लिए बड़ा समय लगता है बहुत एफर्ट लगता है तो सब कोई करना नहीं चाहता तो मुझे एक पुरानी कविता जो मैंने स्कूल में पढ़ी थी तब मैंने उससे बड़ी अलग प्रेरणा हासिल की थी अब जब मैंने रिश्तों के संदर्भ में उस कविता को पढ़ा तो बिल्कुल नए मायने निकले और मुझे वो बात मैं आपसे और अपने सुनने वालों से शेयर करना चाहती हूँ कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की तो वो वो तो जो भी कहते हैं वो तोल मोल कर ऐसा दिल को छूता है कि आ, वो अनुभवी अलग है और आ, आपने सुनी होगी कविता ये संजय जी पूर्व चलने के बटो ही हाँ जी सु, बिल्कुल सुनी है लेकिन आप सुनाए तो बहुत ही आनंद रहेगा क्योंकि इसको सुनने में बहुत समय हो गया और अच्छी बात तो जितनी बार सुनो उतना ही उतना ही उसके अंदर गहराई दिखाई देती है और उसने ही मतलब निकलते हैं तो ये बात हाँ मैं चाहूंगी कि ये बात मैं अगर कोई रिश्ता जोड़ने जा रहा है उससे पहले कोई अगर उनसे कहे उनको समझाए क्योंकि उनके मन में शंकाएं आशंकाएं जो भी आती हैं वो सब वो बड़ी नॉर्मल बात है सब लोगों के साथ होता है तो उस संदर्भ में ये कविता ये जैसे है पूर्व चलने के बटोही तो कहते हैं कि बंधन में जुड़ने से पूर्व चलने के बटोही तो आ, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी यह निशानी मुहक होकर भी बहुत कुछ बोलती है खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले पूर्व चलने के बटोही पाठ की पहचान कर ले थ की पहचान क्या बात है अनिश्चित किस जगह पर अनिश्चित माने अनसर्टन है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे सरित माने नदी गिरी माने पहाड़ गहवर माने गड्ढे यानी पॉट है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे सुमन माने फूल कंटक माने छोटे कंकण पत्थर कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले जो आप कह रहे थे ना कि मन बना लो वो बात इन्होंने कही है कौन कहता है कि स्वप्नों को ना आने दे हृदय में देखते सब है इन्हें अपनी उम्र अपने समय में और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सौ स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो सत्य का भी ज्ञान कर ले कि केवल अपने सपनों में मत बैठे रहो सच को भी जानो और लोग जो इस पथ पर चले हैं उनसे भी थोड़ी सीख ले लो जान लो दो छंद और है कि स्वप्न आता स्वर्ग का स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती जब स्वप्ने देखते हैं स्वर्ग के तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती रास्ते का एक कांटा रास्ते का एक कांटा पाव का दिल चीर देता रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती जैसे ही कोई ऑब्स्टिकल आया पथ में तो लोग कहते हैं कि बस ये दुनिया खत्म हो गया सब कुछ आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो ये बात है आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले आखिरी छंद है यह बुरा है या कि अच्छा कहते हैं ना शादी का लड्डू जो खाए सो पचता है, वो जो ना सो है। सही गलत क्या है है बुरा बुरा अच्छा क्या है? यह बुरा है अच्छा यह यह या कि व्यर्थ दिन इस पर पर बिताना अब असंभव छोड़ पथ दूसरे पग बढ़ाना तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना आप अकेले नहीं है सबको ये इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है बिल्कुल हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले पूर्व चलने के बटो ही पाट की पहचान कर ले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जितना सुंदर संदेश था श्रुति जी उतना ही सुंदर आपने पढ़ा इसको और यहाँ पर मैं अपने श्रोताओं बताना चाहूंगा कि ये जो विधा है अच्छी तरह से कविता को पढ़ने की ये थोड़ी थोड़ी लुप्त होती जा रही है लेकिन जो आपने जिस तरह से तो पढ़ा मुझे बहुत ही अच्छा लगा मेरा जो है जिगर बढ़ गया <laughs> थैंक यू पर वही अब हम लोग पले बढ़े तो इसी परिवेश में हैं जहाँ पर कवियों की गोष्ठियां हुआ करती थी कभी सम्मेलन हुआ करते थे और हर कवि एक अपनी अलग विधा में एक अपने अलग तरीके से अपनी कविता प्रस्तुत करते थे तो बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है कि कैसे सरल भाव से गहरी गहरी बातें कही जाती हैं और वो कहीं मन को छू जाती हैं। मगर इसमें जो जो इस कविता के जो भाव होते हैं अगर उनको समझ के जब पढ़ता है कोई जो कि विदुषी जिसको विदुषी कहते हैं हिंदी में विदुषी वो वो प्राणी है वो सज्जन है जो कि भाव को समझ करके उस भाव को फिर जो जो उच्चारित करता है तो भाव जो शक्ति आती है वो वही शक्ति है जो कि एक गायक जो है अपने सुरों से आ, उसको कविता को देता है तो वो आपने उसको पूरा धर्म अपना पूरा निभाया तो आपको आपने अभिनया तो वो वो जो है बहुत कम रहा है तो इसके लिए बड़ा ये बहुत मेरे लिए इस समय बड़ा एक, आ, आ, आ, ये एक यू नो इंपॉर्टेंस है इस बात की कि मैं ये ये पॉइंट आउट करूं कि देखिए ये ये विधा है अच्छी तरह से पढ़ने की इसको लुप्त न होने अपने बच्चों को अपने अपने आप को आप मतलब सिखाइए कि अपने आप को प्रेरित कीजिए मैं खुद प्रेरित कर रहा हूँ अपने आप को आपसे मैं बहुत सीख रहा हूं कि इस तरह से अच्छी तरह से का पाठ करना चाहिए वो वो एक उसकी आनंद की जो अनुभूति है वो अपने में एक अनूठी है तो आपने जो तो पढ़ा और एक, एक शब्द का जो जो उसका जो आ, आ, सही मीनिंग जो लिखा होगा उन्होंने शायद वो उसको कहते ना कि मांज के भांज के और बिल्कुल उसको साफ करके आपने प्रस्तुत किया तो बहुत अच्छा एनीवे आई कैन गो ऑन ऑन मगर मैं आ, मुद्दे पे आता हूँ तो बहुत अच्छी थी बहुत ही उन्होंने जो इसमें जो दी है बहुत ही अच्छी है और, और मतलब मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि ये रिश्तों पर लागू हो सकती है अब हर बात आ, जो इसमें लिखी है उन्होंने वो मुझे लगा की इसी संदर्भ में लिखी है क्योंकि चाहे किसी भी राह पर इंसान चलने लगे रिश्ते बनते हैं और रिश्तों के बिना आगे बढ़ नहीं सकता इंसान तो बाकी लोग जो उस राह पर चल चुके हैं उनसे बहुत कुछ सीख मिल सकती है हाँ तो मैं श्रुति चाहूंगा कि अगर आपका कोई बचपन का मंच का अनुभव है आपका जब आपने कुछ बोला या कुछ कुछ अभिनय किया उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को तो क्योंकि वो उनके लिए बड़ा ही एक, एक अच्छा विषय रहेगा कि क्या कोई जैसे कोई कोई सीख आपको मिली हो या किस तरह का आपको एक अनुभव रहा हो कुछ बताए उसके बारे में तो बताने का अब मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आ, आ, हमारे स्कूल्स में कविता पढ़ती थी वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी पर जब भी मैं हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेती थी तो हमेशा आ, प्रथम स्थान लेकर आती थी क्योंकि एक आ, सरलता थी जब अंग्रेजी में करती थी तो मैं थोड़ा सा ज्यादा कोशिश करती थी ज्यादा एफर्ट और वो एफर्ट दिखता था इस सेंस में कि वो कुछ भी बिल्कुल नेचुरल नहीं लगता था लगता था कि एक कम उम्र की लड़की बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश कर रही है और शब्दों में विचारों को खो खोई दे रही है जो आप शब्दों को जोड़कर वाक्य तो बना सकते हैं पर जो विचारों की गहनता है वो कहीं उसमें खो जाती है तो ये बात मुझे काफी समय लगा समझने में और ये एक एक बात अपने स्कूल की शेयर करती हूँ मैं और मेरी एक सहेली जो आज इंडियन सिविल सर्विसेज में बहुत सीनियर पोजीशन पर हैं हम दोनों को बड़ा शौक था कि चुन चुनकर नए नए शब्द शब्दकोश से ढूंढकर अपने निबंधों में लेखों में लिखें तो हमारी एक टीचर ने हम दोनों की कॉपियों में बिल्कुल एक ही बात लिखी कि... <laughs> थोड़ा वही जो जो बात हरिवंश राय बच्चन जी ने कही है कि थोड़ा पांव पृथ्वी पर ही रहे तो अच्छा है <laughs> <laughs> तो ये सीखने को मिला कि सरलता में भी बहुत बहुत क्षमता है लोगों से जुड़ने में रिश्ते बनाने में जो कि अपना ज्यादा विदुषी पना दिखाने में हो सकती हाँ, कभी कभी ये अधिक हो जाता है तो जी ये <laughs> तो बहुत बड़ा सीख है सरलता का जो अपना एक एक जो उसकी जो एक मूल्य है वो अनमोल है तो बिल्कुल बढ़िया बात और, और मैं आप आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एक मेरा अनुभव जब मैं बहुत छोटा था सात साल का जी तो मुझे उन्होंने कहा मेरी टीचर ने की आप जो है वो चाचा नेहरू बन जाइए और आपको भाषण देना है हाँ। तो मैं उन्होंने मुझे कुछ सिखाई कुछ लाइने और मैं नहीं बोल पाया था उनको तो बढ़ाने लगा हाँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें मैं एक ऐसा वो देती हूँ एक गुरु मंत्र के तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा हाँ। जो जो सामने बैठे होंगे वो तुम्हारी सारी बात सुनेंगे और तुम तुम्हें खूब शबाशी देंगे बस हाँ। तुम एक काम करो मैंने कहा क्या तो उन्होंने मुझे उस जमाने में ये कहाता था इकन्नी आती थी जो कि छह या सात पैसे की होती थी मुझे एकदम याद नहीं कितने पैसे की होती थी एक तो एक गाना था थोड़ा तो तो गोल गोल होता था तो उन्होंने तो तो मेरे हथेली पर रखा और मेरी हथेली बंद कर दी और बोले बेटा ये तुम जो है तो अपनी जिम में हाथ डालो अब ये तुम्हारे पास है अब तुम्हें डर नहीं रहेगा और इसको पकड़े रहो बस और बस बोलो तुम और उसके बाद मैं गया वहां पर और उन्होंने जो सिखाया था मुझको वो मैंने बोला और साथ में उन्होंने ये बताया था कि अगर बच्चे छोड़ मचाए कोई कुछ कहे तो तुम उनको डांट देना क्योंकि चाचा उन्हें डांट देते थे डेफिनेटली मैंने कुछ लोगों को डांट दिया बैठ जाओ बैठ जाओ तुम लोग क्यों सुन रहे हैं कुछ ऐसा कर दिया तो वो सुपर हिट हो गए के तो वो होते होते स्कूल तो छोटा सा था मगर वो बनारस की बात है तो वो होते होते जो वहाँ पे जो स्कूल के जो तो वो होते निरीक्षक होते उनके पास से एक बात गई तो निरीक्षक साहब ने फिर बुलाया फिर से एक प्रोग्राम किया गया तो फिर से मेरा वही हुआ मंच पर और मैं सात साल का था तो मुझे बड़ा मजा आया सेकेंड टाइम तो मैं बड़ा बहुत ही कॉन्फिडेंट था मगर वो मैं लेकर फिर गया वहाँ पर आपकी लाखी पैनिंग और क्या हुआ कि मैं अपने हाथ इधर उधर नहीं करता था मैं अपने कभी हाथ आंखों में लगा लेता था कभी सर पे लगा लेता था तो ए, ए, एक नहीं मेरे हाथ में थी और वो मेरी जेब में थे हाथ तो मैं कुछ नहीं कर पाया और मेरा जो था वो एक स्टैंड बड़ा अच्छा सा हो गया और तो ये सीख मुझे बचपन में मिली कि भाई कॉन्फिडेंस करने के लिए कोई एक चीज पे बस एक आप उसको पकड़ लो और सब कि ये मेरा जो है ये ये सिंबल है जो मेरा जो भी है बस आपको फिर डर नहीं लगेगा बहुत बहुत बढ़िया मतलब आपने आपने तो कुछ तरीके लगाए इस्तेमाल किए मैंने तो डर लगा नहीं लगा कुछ चीजें बोली नहीं बोली मैंने गड़बड़ियां बहुत की हैं स्टेज पे ये जानती हूँ बचपन से स्टेज पे परफॉर्म किया है पर जब भी गई हूँ कुछ ना कुछ बोलना और आपने चाचा नेहरू की बात की तो मेरा पहला टेलीविजन प्रोग्राम था मद्रास में मद्रास के दूरदर्शन में एक प्रोग्राम था बच्चों का और उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया था चाचा नेहरू के जन्मदिवस के आसपास, 14 नवंबर के आसपास और उन्होंने कहा था कि हम पूछेंगे कि तुम कहां से हो और तुम ये जवाब दो तमिल में और तमिल में चाचा को मामा कहते हैं अच्छा अब बचपन से हम चाचा नेहरू कहते आए हैं तो वो एक एक्सप्रेशन हो गया है कि बस चाचा नेहरू ही है तो जब उन्होंने प्रश्न पूछा और मुझे कुछ कहना था कि मैं चाचा नेहरू के वीर सुदंदर पोराट स्वामी नेहरू मामा फिरिंद ये बोलना था नेहरू मामा तो मेरे निकला ही नहीं इंटरव्यू में और चाचा नेहरू बोल दिया तो।, <laughs> <laughs> तो मुझे अभी तक ये बातें जरूर याद है कि कब कब मैंने गलतियां की और पर हर गलती का एक अगर मैंने गलती ना की होती तो शायद मुझे ये बात कभी याद न रहती तो। और उसी बात श्रुति जी आप श्रुति जी नहीं होती आप ये सोचिए इंसान जब है वहां पहुंचता है जहाँ पहुंचे हैं आप ये देखिए कि आपका आपका जो स्वभाव बन गया जो अभिन स्वभाव बन गया आपने एक अभी एक फोटो लगाई थी जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट जिसमें आप शायद कोई एक सामयिक कोई कोई रोल कर रही हैं तो उसमें आपने अपने एक पुराने जमाने के कुछ थोड़ा सा वो करके और ऐसे कपड़े ऐसे कोई पुराने जमाने के नहीं है मगर आपका जो डिमीना जो आपका स्टाइल है वो ऐसा था मैंने जब फेसबुक खोलिया मैंने उसको फोटो का देखा तो ये, ये यहाँ पर अधिकतर लोग यही कह रहे हैं कि यार हम ऐसे लोगों को जानते हैं हमारे रिश्ते में हैं और मैं मैं भी कोशिश यही कर रही थी कि अपने आसपास लोगों को जिनको जानती थी बीस तीस साल पहले उनके जैसे बनने की पर आ, अभिनय के क्षेत्र में मुझे हर तरह के पात्र बनने का अनुभव होता है तो एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ संजय जी कि जो रिश्ते हैं ये बनते हैं पनपते हैं कभी इनमें मिठास आती है कभी खटास आती है और उन लोगों के लिए जिन्होंने सालों साल दशकों दशक रिश्ते निभाए हैं उन उन रिश्तों में कई बार प्रयास करने की उतनी ऊर्जा बाकी नहीं रह जाती है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए एक कवित्री हैं जिनकी मैंने कृतियां पढ़ी नहीं थी पहले और मुझे बहुत पसंद आई और थोड़ा सा भावुक भी कर गई तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं uh, कवित्री का नाम है चंद्रकांता वर्मा जी और उनकी कविता का नाम है क्यों अधरों पर मुस्कान नहीं माने क्यों अधरों पर मुस्कान नहीं प्रियतम मिलन प्रहर में भी क्यों अधरों पर मुस्कान नहीं इसी घड़ी के पाने को तो हमने इतना दर्द सहा इसी घड़ी के लिए जगत का सब निर्मम व्यवहार सहा अनगिन रात गिन गिन तारे काटी इसी दिवस के हित इस शुभ क्षण के लिए सांवरे हमने क्या क्या नहीं सहा फिर क्यों होठों के सितार पर स्पर्शों की तान नहीं प्रियतम मिलन प्रहर में भी क्यों अधरों पर मुस्कान नहीं सासी क्यों ठंडी ठंडी क्यों नयन कोर गीले गीले धड़कन क्यों सहमी सहमी क्यों भुज बंधन ढीले ढीले बड़े दिनों के बाद हमारी साध सुहागिन आज बनी साड़ी नई पहनाकर आओ हाथ करे उसके गीले बूढ़ी है हर उम्र, बूढ़ी है हर उम्र की जब तक होता प्यार जवान नहीं प्रियतम मिलन प्रहर में भी क्यों अधरों पर मुस्कान नहीं कांप रहे क्यों हाथ तुम्हारे हाथों में जब मेरा हाथ कांटों से अब क्या डरना जब जीवन भर का अपना साथ काल तिमिर की घोर निशा से अब कैसा प्रियतम घबराना अब तो हर दिन पर्व मनेगा और पूनम होगी हर रात प्यार साथ हो तो रास्ते में आती कभी थकान नहीं प्रियतम तो मिलन प्रहर में भी क्यों पर मुस्कान नहीं तो ये मुझे बड़ी बहुत मतलब इससे भी प्रेरणा मिली कि यत्न जारी रखने चाहिए कभी अपना अपनी कोशिश नहीं खत्म करनी चाहिए क्योंकि जो रिश्ता इतने साल जुड़ा रहा बना रहा तो उसको तो पर्व की तरह मनाना चाहिए ना कि थकान की वजह से छोड़ देना चाहिए या उसकी तरफ से उदासीन हो जाना चाहिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने और वैसे देखिए अगर हम अपने हम लोग जब प्रोफेशन में जाते हैं और उस दुनिया में जाते हैं तो हम कहते हैं कि जहां पर आपने अपना जो बिजनेस है कर लिया है उस जगह पर और बिजनेस करना आसान होता है ना कि आप जगह पे बिजनेस करें अब आप सोचिए एक रिश्ते में आपने इतना इतनी ज्यादा ऊर्जा लगाई है इतना ज्यादा आपने समय लगाया है और उसके बाद भी वो रिश्ता अगर ठंडा हो जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप दूसरा रिश्ता बनाएंगे तो वहां पर आपको जो है वो सफलता मिलेगी क्योंकि अगर रिश्ते आप निभाएंगे नहीं तो रिश्ते निभेंगे नहीं तो ये एक जरूर है जो उन्होंने कहा कि भाई इतना हमने इतना एफर्ट किया हम यहाँ आए हैं तो फिर सांस ठंडी क्यों और हमारा ये रिश्ता इतना इतना ड्राई कैसे हो गया कितनी अच्छी बात हुई है तो ये बात है जरूर के ऊर्जा लगानी चाहिए ऊर्जा लगाने के बगैर नहीं कुछ होता दूसरी बात यह है कि हम लोगों को ये भी समझना पड़ता है कि रिश्ते जो हमें मिले हैं हम कितने भाग्यशाली हैं तो कि हरेक हरे को रिश्ते मिलते भी नहीं है जो रिश्ता मिला है उसको उसको अगर हम संजो के रखें संवार के रखें तो उसकी बात ही कुछ और है तो वो एक बात है जो कि मुझे लगता है हमेशा की जो आदमी रिश्ते निभा नहीं पाता तो वो बेचारा जो है अपना अपने आप को कैसे संवारेगा अपनी जिंदगी कैसे संवारेगा रिश्ते तो संभालने ही पड़ते हैं उसकी और उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है और ये सारे कवि यही बात कह रहे हैं कि बस एक बार अगर मन बना लिया आप यहाँ पे कितने आंट्रप्रनोर्स हैं जो अपनी कंपनियां खड़ी करते हैं एक बार मन बना लिया तो फिर वो रगड़ जाते हैं उस कंपनी बिल्कुल सफल बना फिर रिश्तों के लिए ऐसा क्यों नहीं इतना ये बात ये बात केवल केवल यहाँ ये यह कहना बड़ा उचित होगा कि ये केवल पति पत्नी रिश्तों की बात नहीं कर रहे हम हर रिश्ते में, हर में की बात जी। हर रिश्ते में ये बात लागू होती है कि आप उसको कैसे कितना आप उसके अंदर अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं और कितना आप ध्यान दे रहे हैं बस ध्यान देने की बात है तो वो ये बात तो बहुत बढ़िया है और गुलजार साहब ने एक बड़ा अच्छी बात कही थी मैं ढूंढ रहा हूं कहां उन्होंने मैंने लिख के रखा हुआ है वो कहते हैं हाँ अगर आप कहें तो सुना दो एक लाइन की उनकी तो छणिकाएं होती है गुलजार जी की एक ही चार शब्दों में इतनी बड़ी बात कह जाते हैं तो कह रहे हैं कुछ रिश्ते में मुनाफा नहीं होता कुछ हाँ। रिश्ते में मुनाफा नहीं होता पर जिंदगी को अमीर बना देते हैं बहुत बढ़िया <laughs> तो बहुत बढ़िया हाँ। हर चीज में अगर मुनाफा ना देखें हम तो हाँ। कुछ रिश्ते ऐसे होते जो कि आपको बस आपको वो वो एनरिच कर देते हैं तो कहते ना कि आपको अमीर बना देते उसी रिश्ते की चाह में तो सब भटकते रहते हैं कि जि, जिसको अंदर से बिल्कुल लगे कि हमें सब कुछ मिल गया पा लिया हमने आ, तो गुलजार साहब की तो मास्टरी है इस विषय में जो रिश्तों की बारीकियों को इतने मतलब लगता है जैसे उन्होंने गहन अध्ययन किया है और हर छोटी सी छोटी बात में बहुत गहरी बातें कह जाते हैं बिल्कुल और आपको मैं एक चीज और याद दिला दूँ शायद ये हंसी मजाक की बात हो मगर आपने अगर आप को उस जमाने की को याद करें जब हम लोग भारत में थे तो दीवार पर लिखा होता है रिश्ते ही रिश्ते <laughs> प्रोफेसर अरोडा, अरोडा। <laughs> तो आप की बात यह है कि जब मैं छोटा था भी समझ में आता कि रिश्ते रिश्ते मतलब क्या है इसका <laughs> उस, उस कुछ महीनों कुछ सालों समझ में नहीं आया मुझे मैंने कहा की इतना रिश्तों की क्यों बात हो रही है दुनिया में फिर इतना सफर कभी पूरा होता नहीं था जब तक प्रोफेसर अरोड़ा के इश्तहार ना देखने को मिले और वो भी हमारी, हमारे मतलब हमारे बचपन का हमारे नोस्टालजिया का एक अटूट हिस्सा बन गए हैं हम कभी पता नहीं कर पाए कि कौन है वो प्रोफेसर अरोड़ा पर आ, आ, इंडिया में रिश्ते हर तरह से बनते हैं कुछ इश्तहार देकर दे बनते हैं पर वही है कि रिश्ता बनाना आसान होता है उसको निभाने के लिए यत्न करते रहना चाहिए तो हम लोग अब बात को खत्म करने से पहले मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहती हूं कि बचपन में अमरचित्र कथा पढ़ा करते थे हम तो उसमें एक इमेज थी मैं मैं आ, मैं विजुअल हूं बहुत तो मुझे वो इमेज याद है कि शकुंतला को कोई भावरा परेशान कर रहा था और दुष्यंत ने आकर वो उनको आ, उस समस्या का समाधान दिया और उनकी मदद की तो उस समय तो वो शायद उनको शकुंतला को रिझाना चाहते थे इंप्रेस करना चाहते थे मैं बात कहना चाहती हूं कि ये एक मंशा है जनहित में जारी आ, <laughs> कि अगर रिश्ता आप किसी के साथ भी रिश्ता है चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो या माँ बेटे का रिश्ता जो आ, कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे अगर आप उनके अपने रिश्तेदार को बचा सके किसी तरह वो उससे ज्यादा मन लुभाने वाली चीज कुछ नहीं होती जब मेरे बच्चे डरते थे कि कोई मकड़ी आ गई या कोई कीड़ा आ गया और उन और मैं जाकर मतलब उसको बाहर अपने परिवेश में क्यों सिलिकॉन वैली में तो हम लोग हम लोग के घरों में पेड़ पौधे हरियाली वगैरह है और दरवाजे खुले रहते हैं तो कीड़े मकोड़े भी आते हैं तो उनको अपने अपने परिवेश में वापस छोड़ा है तो बच्चों को लगता था कि भाई ये काम माँ कर सकती है और वैसे अब दो दिन पहले की बात है कि हम एक काफी बड़ी मकड़ी जिससे हाँ। मैं जूझना नहीं चाह रही थी तो वो आराम से पतिदेव ने आकर उस ने। समस्या का समाधान कर दिया अब चाहे वो अन्य कुछ करे ना करे इन समस्याओं का समाधान करते रहे रिश्तों में मिठास बनी ही रहेगी <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है <laughs> रिश्ते में अगर अगर वो कोई बचा सकता है वो किसी खतरे से इससे बढ़िया क्या हो सकता है इसलिए एग्जैक्टली तो ये मीठी मीठी मनुहार चलनी चाहिए और नोकझोंक होनी चाहिए और जब भी कभी किसी को आ, किसी आ, किसी समस्या का समाधान खोजने की जरूरत पड़े और अगर रिश्ते के में जो लोग हैं कुटुंब के लोग वो लोग आकर सहायता कर दें तो मन खुश हो जाता है उस समय अमीरी लगती है जो गुलजार साहब ने बात कही अमीरी लगती है आप देखिए जब भी तो क्या है हमारे यहाँ चार काम है हमारे घर में तो दो मैं कर देता हूँ दो मेरी पत्नी कर देती है तो हम लोग का हार बना रहता है वो कहती है चाय बना दो मैं चाय बना देता हूँ वो पी लेती है मैं बर्तन धो देता हूँ तो, ये, तो, तो मैं करता हूं, दो वो करती है अब हल्के तो देखती भी है तो ये आपके दृष्टिकोण की बात है मैं इससे सहमत नहीं हूँ इसमें एक बात मुझे याद है की पांच पांच साल के बच्चे थे ये लोग सब मदर्स डे पर अपनी मदर्स को बुलाकर स्टेज uh, पर जाकर कह रहे थे कि आई लाइक माई मदर बिकॉज तो hmm. एक बच्चे ने कहा कि पांच साल का बच्चा आप uh, सोच सकते हैं कि सारी माए सामने बैठी हैं और ये स्टेज पर गए वरखरदार इन्होंने कहा कि आई लाइक माई मदर आई लव माई मदर बिकॉज शी हेल्प्स मी वैन आई मेक डिनर कि oh, yeah. तो माँ मेरी मदद करती जब मैं खाना पाती तो वही बात मुझे याद आई कि आप तो चाय बना देते आप तो देते रीना जी चाय पी रही है और वो जो नान खटाई बनाती हैं और लड्डू पेड़े बनाती हैं उनका जाना पड़ेगा क्या मकरी से मुझे खुद बड़ा डर लगता है तो मकड़ी तो मैं भुका दे सकता तो मैं क्या करू तुम्हें चाय बना देता उनके लिए पर बात सही है कि ऐसी छोटी छोटी चीजें जब चाय की तलब हो और उस समय कोई गर्मा चाय बना के ला दे तो वाकई दिल खुश हो जाता है तो उस समय लगता है कि हाँ वाकई हमने मतलब सब कुछ पा गए हाँ तो मिल गया जिंदगी में चलिए साहब, हम लोग इतने प्रेम से बातें कर रहे हैं यहाँ पर कि छवारी देखिए छत्तीस मिनट हो गए रिकॉर्ड करते करते और पता नहीं चला बिल्कुल समय का तो हम लोग ऐसा करते हैं कि श्रोताओं से क्योंकि इसमें तो हमें इतना आनंद आ रहा है तो हमें लगता है कि श्रोताओं को काफी आनंद आएगा ऐसा हमारा हमारी प्रार्थना है और हमारा ऐसा सोचना है तो आप बताए थे कि आपको कैसे किसी को अगर संपर्क करना है तो कैसे करें और, और हमारे जिन श्रोताओं ने पिछली बार का एपिसोड सुना और हमारा प्रोत्साहन किया और अपने अपने कुछ अनुभव शेयर किए तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप हमसे संपर्क कीजिए हमारे मेरा ट्विटर हैंडल है श्रुति तिवारी s h r u t i t e w a r i बहुत अच्छा थी और मुझे भी कुछ, कुछ फीडबैक मिला कुछ ज्यादातर अच्छा ही था और हम चाहते हैं कि अगर आपको कोई चीज पसंद आए तो वो भी हमें बताएं आप और हम उसको जरूर अपने उसमें ठीक करेंगे अपने करेंगे तो मेरा ट्विटर हैंडल जो है वो है एट इंडोजीनियस आई एन डी ओ जी ई एन आई u s इंडोजीनियस indo as in India genius as in Einstein तो इंडो आपसे जल्दी संपर्क होगा और हम जो है फेसबुक पर भी हैं और हम लोग अब बहुत जल्दी YouTube पे भी अपना एक चैनल खोलने वाले हैं और साथ में हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो ऑनलाइन uh, अवेलेबल है और वो हम आपको उसका एड्रेस जो है वो अपने फेसबुक पेज के ऊपर डालने वाले हैं तो जल्दी आपसे मुलाकात होती है आप सबसे और श्रुति बहुत बहुत धन्यवाद आपने आप मुझे आप पता है बहुत व्यस्त थी आप और मैं भी आज थोड़ा दौड़ भाग में लगा हुआ था लेकिन मैं बस भगवानी कृपया एक बजे पहले आई गया घर पे और... और और पर चाहे जितने भी व्यस्त हो हिंदी वादी से हम अपना रिश्ता जोड़े रहेंगे और अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी संजय जी थैंक यू